आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आप सभी के बहुत सारे एस आए थे और आपको ये शो एक इंफॉर्मेशन देता है की कि किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग एक्सपर्ट से आपको सुनाते हैं तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है उसके पास सारे ही अनुभव होते हैं जिसको सुनने के बाद हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपका करियर ब्राइट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है रवि शंकर जो आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं पंद्रह से सत्रह साल हो चुके हैं उन्हें तो आइए आप सभी की तरफ से रवि शंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में थैंक यू वेरी मच नमस्कार रवि शंकर जी मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से डिफेंस में जुड़े सेना के अंदर कैसे आप एंट्री किया और इसके लिए मोटिवेशन वगैरह किससे मिला मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद सेना में ज्वाइन किया था एज एन ऑफिसर मैंने कमीशन लिया है नहीं, नहीं। और मेरे इस जीवन में मेरे इंस्पिरेशन कह लीजिए या मोटिवेशन uh, मेरे जी। चाचा जी थे अच्छा जो खुद भी फौज में ब्रिगेडियर रिटायर हुए थे नहीं, नहीं। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही जब छुट्टी में आए तो उन्होंने बोला कि चलो अगले जनरेशन में भी कोई ना कोई फौज में होना चाहिए तो इसी तरह से मेरी करियर करियर की शुरुआत यहीं से हुई। आ, उसके पहले आपने कुछ कुछ सोचा था कि मैं अपना करियर कैसे बनाऊंगा? क्या कुछ ऐसा थीम था सोचा जरूर थी कि कभी प्लेन उड़ाएंगे बट कोई नहीं वो एयरफोर्स से हम जमीन पर आगे आर्मी में आ गया चलिए आपको चाचा जी ने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया और आप इस फील्ड में आ गए और इस फील्ड में जैसे आपने सोचा कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं सेना को तो वहाँ पर पहले आपको ऐसा लगा कि हो सकता है मैंने से क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड बहुत टफ होता है कई लोगों को ट्रेनिंग पीरियड सोच के ही बोलते नहीं जान सभी ने यही बोला था कि अगर आप पहले के पंद्रह दिन निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि और वाकई हुआ भी ऐसे ही हाँ हाँ क्योंकि शुरू के जो दस पंद्रह दिन लगते हैं वो क्योंकि आपने ऐसी चीजें पहले की नहीं होती हैं और अच्छा, एक बार जब आपका ग्रुप बन जाता है सबके साथ इकट्ठे आप मिल बांट करके वो सारे काम करते हो तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है हम्म हम्म। फिर क्योंकि फौज की सबसे बेसिक सिखलाई यही है कि आप कोई भी काम अकेले नहीं करना नहीं, आप हमेशा ग्रुप में होते हो तो आपके साथ जो आप हो रही है वही बाकियों के साथ भी हो रही है इसलिए आपको फिर एक मजा सा आने लगता है फिर वो ट्रेनिंग जो है बड़ा एंजॉयल हो जाता है तो चाहे आपने पूछा था कि शुरुआत कैसे की तो मैंने ग्रेजुएशन किया था तो ऑफिसर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की कोई भी ऑफिसर के पोस्ट पे जाने के लिए जरूरी है जी अभी इसके जो है दो तीन तरीके हैं एक तो आप थ्रू एन जा सकते हैं एनडीए में आफ्टर ट्वेल्थ तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं एनडीए में क्या है कि आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स किसी के लिए भी जा सकते हैं अच्छा और उसमें आपको ट्वेल्थ के बाद चुके आप जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी आप एनडीए के थ्रू कर सकते हैं मैंने जो किया था वो सी के एग्जाम के थ्रू किया था कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज ये ग्रेजुएशन के बाद होता है अच्छा एक रिटर्न टेस्ट होता है और उसके बाद एस होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वहाँ वो आपको जाकर चार दिन आपने वहीं रहना है वो आपके सारी चीज़ों के बारे में टेस्ट वगैरह कर लेते हैं और एस एक बार क्लियर कर लिया आपने उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आप आई या ओ टी आपका सिलेक्शन है उस हिसाब से आप वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी और यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आई एम के थ्रू जो कमीशनिंग होती है उसको बोलते हैं परमानेंट कमीशन अच्छा, अच्छा और ओटीए के थ्रू जो होती है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि जिसमें वो ऑप्शन है कि बाद में आप छोड़ भी सकते हैं फौज कमीशन में माना कितना साल तक हम लोग कर सकते हैं फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के बाद एक ऑप्शन रहता है तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप उसमें लिख के देते हैं कि मैं फर्दर सर्व करना चाहता हूं और आपकी मेरिट और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखकर के अप्रूवल आ जाता है उसके बाद फिर आप कर लिए जाते हैं उसके बाद आप परमानेंट कमीशन माने जाते हैं अच्छा दूसरा जो परमानेंट कमीशन में जाते हैं तो वो लोग कितना साल तक नौकरी कर सकते हैं आ, वैसे तो लिमिट कोई नहीं है वैसे पेंशनबल सर्विस बीस साल माना जाता है अच्छा अच्छा हाँ वो ताकि ऐसे क्योंकि आपके ऊपर जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसको वगैरह रिकवर करने के लिए प्लस आपके भी ऑप्शन रहते हैं तो 20 साल के बाद आप जनरली सोच सकते हैं, हैं।, हैं। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया रविशंकर जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा आज से कुछ 10-20 साल पहले अगर हम लोग समझो सिक्सटी सेवेंटीज में अगर जाए उस समय जो बर्ती का सिचुएशन था और आज के बढ़ती के सिचुएशन में बदलाव तो काफ़ी आया हुआ है जी आ, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए क्योंकि पहले मैं कैसे कि मैंने सुना है कि आर्मी के डिफेंस के लोग गांव-गांव जाते थे और वहाँ से उनको मोटिवेट करते थे गांव के लोगों को कि भाई आर्मी में सेवा करो देश की सेवा करो आपको ये मिलेगा आपको वो मिलेगा ऐसे उनको ललचा के फिर आर्मी में भर्ती किया जाता वो सिचुएशन आज नहीं है तो आज क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ जी इसके लिए बहुत अच्छा आपने ये सॉल्व किया बल्कि मैं भी वही सोच रहा था इसके लिए दो तीन कारण हैं जैसे अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं जैसे सिक्सटीज के दशक या सेवेंटीज के दशक जी, में जी, जी, जी. उन दस सालों के अंदर ही दो तीन युद्ध हो गए सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन तो इससे क्या था कि लोगों में फौज के प्रति काफी एक उत्सुकता थी एक लगाव था एक जोश था कि भाई किसी भी हालत में हमने फौज में भर्ती होना है देश की सेवा करनी है तक उसके बाद एक पीरियड ऑफ गैप आया फिर 98 99 में फिर कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय दोबारा लोगों ने काफी आ, क्या कहते हैं फौज के प्रति काफी प्रयास किया था जुड़ने का अभी क्या है अब आप देखिए कि जब से इंडिया का वो लिबरलाइजेशन वगैरह हो गया 1991 के दशक के बाद में तो बाहर लोगों के ऑप्शन काफी खुल गए फौज को जनरली लोग क्या देखते हैं कि बाहर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमारी सैलरी वगैरह कम है बट लोग ये नहीं देखते हैं कि फौज में फैसिलिटीज काफ़ी एक्स्ट्रा होती हैं जैसे एक बार अगर आप भर्ती हो गए तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज कैंटीन फैसिलिटीज़ आपके डिपेंडेंट के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो मनी टर्म्स में कभी आप नाप नहीं सकते नहीं, हो नाप सकते सही बात है तो आ, जैसे आप कहते हैं मेरे को बड़ा एक अच्छा छोटा सा पोमसा याद आ रहा है जी जी। कि आ, कहते हैं इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर गॉड एंड सोल्जर ऑल अडोर यानी सिर्फ लड़ाई के दौरान और ना कि उससे पहले भगवान और सोल्जर को सब याद करते हैं बट वेन दी वॉर इज ओवर एंड एवरी थिंग इज राइटेड गॉड इज फॉरगोटेड एंड दोल्जर मतलब लड़ाई खत्म होने पे भगवान को भूल जाते हैं और सोल्जर को साइड में रख देते हैं तो मेरे ख्याल से आजकल के जमाने में ऐसे ही कुछ हो रहा है इसलिए क्या है कि भर्ती में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मेरे को कितना टेक होम पे होगा मेरी क्या स्टेटस होगी स्टेटस तो अभी भी काफी अच्छी है मतलब मैं आज भी यही कहूंगा कि यूनिफॉर्म का ऑनर काफी है बाहर भी आज भी लोग तो वो मानते हैं और आर्मी से आते हैं या रिटायरमेंट हो जाते हैं या बीच में आप गिव अप कर देते हैं तब भी दूसरे प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलता है एक अलग सा अपॉर्चुनिटी है कई जगह भी ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता ये खास आर्मी के लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट बिल्कुल सही कहा रमेश जी आपने क्योंकि ये इसमें हमारा बेसिक जो है वो है मैन man मैनेजमेंट जी जी मैन टू मैन कैसे मतलब आप अगर एक तरह से और सोचें हम उनको अपनी जान देने के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। कल को एक ऐसे जगह पे हम एज एन ऑफिसर हम अगर कहीं युद्ध में जाएं तो कल को जितने भी हमारे अंडर हैं इन सब को इस तरह मोटिवेटेड होना चाहिए कि हमारे आदेश के ऊपर वो अपनी लाइफ तक भी कुर्बान कर सकते, कर सकते। कर। ये ये लेकर के जो है आजकल काफ़ी अभी क्या है कि ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन काफ़ी ओपन है पहले शायद इतने नहीं, नहीं थे अच्छा यही सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूँगा जैसे कि भर्ती की बात हो रही थी हम लोग कर रहे थे लेकिन इसमें अभी जो ट्रेनिंग पीरियड में पहले का ट्रेनिंग पीरियड में अभी के ट्रेनिंग पीरियड में क्या चेंजेस आपको लगता है मेरी भी 15 16 ईयर्स हो रही है जी जी जी तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के जो पुराने वाले जो अभी पुराने वाले हैं वो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे टाइम पे ट्रेनिंग और सख्त थी और अभी क्या है कि थोड़ी सी डाइल्यूशन आ गई है बट ये आप कह सकते हो कि फौज क्या है समाज का ही एक रिफ्लेक्शन है सही बात है पहले के जिस तरह समाज थी फौज के लोग तो समाज से ही आते हैं तो समाज में जिस तरह मतलब ट्रेडिशन या कह लीजिए समाज के जिस तरह परिवर्तन आता है वो परिवर्तन भी आता है पहले जो अभी के जो पुराने हैं जैसे यूनिट के सुविधा मेजर हो गए या इस टाइप के वो लोग कहते हैं कि साहब पहले यूनिट के रेजिमेंट के इज्जत अभी भी इसमें कोई कमी नहीं है बट पहले क्या था कि और दूसरी एक और चीज़ है कि मीडिया का काफ़ी बड़ा प्रभाव नहीं नहीं। पहले शायद इतना मीडिया ओपन नहीं था अभी क्या है हर चीज़ के लिए ओपन हो, हो गया ओपन हो गया चलिए बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताया है और मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से रवि शंकर जी से बात करेंगे कि एक आर्मी के अंदर जॉइंट होने के लिए या एक आर्मी मैन के अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधोबान नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो ithe har rut hasti ho kitna sona desh hai mera desh hai mera desh hai mera kitna sona desh hai mera अंबर नीला हो धरती सुमेरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हा ऐसा, ऐसा देश है मेरा बोले पपी है कोयल गाए पीहा कोयल गाये सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा करें हवाएं रंग बिरंगी कितनी चनरिया उड़ उड़ जाएं पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लसन कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं रवि शंकर जी से जो आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं पंद्रह से सत्रह साल हो चुके हैं उन्हें और मैं अभी जानना चाहूँगा जैसे कि हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं ऑफिसर लेवल में कैसे जा सकते वो हमने बात की लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अभी कि हमारे अंदर एक व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज है जो गुण है वो कौन कौन से देखा जाता है मिलिट्री में जब भी आपको लिया जाएगा तो आपके क्वालिटीज या वैल्यूज आपके अंदर कैसे देखा जाएगा और कौन चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक तो जब हम भर्ती के लिए जाते हैं तो हमारी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो दो स्टेजेस में होती है अच्छा दो एक, स्टेज। हाँ एक होती है रिटर्न एक होती है एस होता है ये हाँ, होता है एसएसबी कहते हैं बोर्ड आपको एक्चुअली चार दिन के लिए रखते हैं नहीं, नहीं। वो तीन चार हैं भोपाल इलाहाबाद बेंगलोर इन जगहों पे आपकी पूरी टेस्टिंग होती है वो आपको बिना बताए ही वहाँ पे होते हैं जी बोलते हैं उनको अच्छा अच्छा ग्रुप अच्छा, टेस्टिंग ऑफिसर वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं डॉक्टर भी होते हैं आपके उन चार दिनों के अंदर आपके बिना जाने वो आपको पूरी तरह से जाँच कर लेते हैं कि ये बंदा फिट है कि नहीं तो इसमें जो या मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट अपना नेचुरल सेल्फ रहने में ही फायदा है जी जी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है कई जगह लोग कई बार लिख भी देते हैं कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है चार दिन के बाद जब इंटरव्यू में पूछा जाता है हाँ भाई फलाने ऑथर का किताब आपने पढ़ा है तो कई बार मुश्किल हो जाती है तो इसलिए सबसे पहली चीज है ट्रूथफुलनेस सच्चाई बिल्कुल ऑनेस्टी सच्चाई ये तो बेसिक गुण तो होने ही, चाहिए। होने ही चाहिए प्लस दूसरा है थोड़ा करेज क्योंकि वहाँ पे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी होते हैं नहीं, नहीं। जो मैं जब पहली बार गया था तो वो ऑब्स्टेकल्स तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे अच्छा। <laughs> मैं तो थोड़ा पढ़ने लिखने वाला टाइप था <laughs> ऐसी वाली चीजें तो मैंने पहली बार देखा बट कई बार ऑब्स्टेकल करते हुए कई बार चोट चोट भी लग जाती है तो फिजिकल करेज हो गया फिर मेंटल करेज हो गया फिर आपके साथ वो आपको एक ग्रुप में डाल के ग्रुप टेस्ट कराते हैं अच्छा अच्छा तो वो उससे ये जांच लेते हैं कि ग्रुप में आप कितने अच्छी तरह से बैठ सकते हो कहीं अच्छा, बहुत मिक्स कैसे, मिक्स कैसे, हो, कैसे होते मिक्स हो बहुत ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं करते नहीं। नहीं। या बहुत ज़्यादा सबके सभी आपके ऊपर हावी तो नहीं हो जाते और एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है तो तकरीबन मिला इन तीन चार दिनों के अंदर वो आपके सारी क्वालिटीज़ बिना आपके जाने हुए वो जाँच लेते हैं तो मेरे हिसाब से यही होगा कि ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी मेंटल करेज फिजिकल करेज थोड़ा बहुत अच्छा कभी कभी आपको उस ग्रुप का कैप्टन बना देते हैं बोलते हैं अच्छा भाई आप कैप्टन साहब है आप बताओ इस ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले जाना है आप कैसे ले जाओगे तो थोड़ी बहुत आपकी लीडरशिप भी वहाँ पे टेस्ट हो जाती है तो कुल मिला के आपको इन तीन चार दिनों में उस एस में सब कुछ आपका चेक हो जाता है और एक चीज जो भाई जी मैं बताना चाहता हूँ जो पहले मेरे से छूट गया था वो ट्वेल्थ के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो एनडीए का एग्जाम एनडीए का एग्जाम जो बच्चे एक्चुअली सैनिक स्कूल में हैं या मिलिट्री स्कूल में वो आफ्टर ट्वेल्थ उनको एक बार एन का देना एग्जाम देना कंपलसरी होता है तो एनडीए के बाद आप डायरेक्ट तीन साल आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन भी कराते हो थ्रू जेएनयू और उसके बाद आपकी एक साल की आई ए ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आई से आप पास आउट होते हो एज लेफ्टिनेंट और या तो आप डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन बाहर से करके डेढ़ साल की आईएमए ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट एंट्री भी कमीशन ले सकते हो थ्रू सीडीएस एग्जाम तीसरा आजकल एक और है जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं आप बाहर से इंजीनियरिंग करके भी थ्रू ओटीए आप एंट्री ले सकते हैं ले सकते बहुत अच्छी बात बताया आपने मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं यूथ हमारे जो सुन रहे हैं आर्मी में किस तरह से आपको एंट्री मिल सकती है और क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए वो मोटे मोटे तौर पे आपको तो समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि आप लोग अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर आदमी में भर्ती होना चाहिए आपको और इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं लेकिन अगर आप बारहवीं के बाद सीधा एन कर सकते हैं या फिर आप मिलिट्री स्कूल में हैं तो, तो कंपलसरी हैं वहाँ पर तो एक बार एन का एग्ज़ाम देना तो देना कंपल ही कंपल होता है तो दोनों चीज़ें हैं आप अगर मिल्ट्री भी मिलट्री स्कूल में नहीं है तो आप एन डी के बाद दे सकते हैं तीन साल का ही होता है और उसके बाद आपको एंट्री मिल सकता है तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा रविशंकर जी कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं जी तो उन सभी के लिए आप जैसे कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हो आजकल तो नॉर्मल है कि स्ट्रेस तो सभी को आता है जी और तनाव कोई भी बात पे आ जाता है तो उस समय आपके जीवन में कभी तनाव आते हैं तो आप कैसे अपने तनाव को दूर करते हैं हाँ आजकल <laughs> आजकल के माहौल में तो तनाव बहुत ही स्वाभाविक है जी और ख़ास करके जिन इलाकों में जैसे डिप्लॉय होते हैं फॉरवर्ड वाले एरियाज में वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि साइंस का इतना डेवलप होना एक तरह से ब्लेसिंग भी है और एक तरह से नुकसान भी है दोनों चीजें जी पहले ऐसे होता था कि दिन में पंद्रह पंद्रह दिन बाद या महीने में एक दो बार चिट्ठियाँ आती थी हा, हा। तो अब हर घर में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं तो कई बार जब तक वो मैसेज यहाँ तक पहुँचता था घर में सुलह हो गया होता था अब क्या है आजकल मोबाइल का जमाना है तो हर दूसरे तीसरे दिन बंदा पोस्ट पे खड़ा है बेचारा फिर घर से कॉल आ जाता है वहाँ से घर से कॉल आती है ये सोचता है मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ तो इसलिए तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके लिए अभी काफ़ी हमने कर रखे हैं कई हमने हमारे यूनिट में रिलीजियस टीचर वगैरह होते हैं अच्छा उन उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का कोर्स भी कराया जाता है हुँ, हुँ। और जैसे रेगुलर लोगों से मिलना हमेशा जैसे फौज का बेसिक नियम है कि कोई भी काम अकेला ना करे बड्डी सिस्टम यानी डबल में करे जिससे कि क्या है दुख बांटने से कम होता, कम होता है और है। खुशी बांटने से बढ़ती, बढ़ती है तो ये हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि कोई भी काम या कोई भी जवान अकेला ना रहे और रेगुलर काउंसलिंग क्लास आजकल कल डी स्ट्रेसिंग क्लासेज भी होती हैं बल्कि यहाँ से भी लोग जाते हैं और कई इलाकों में हमारे क्लासेज इस तरह के चलते हैं और उनको कोर्सेज पर भी भेजा जाता है अच्छा और ख़ास करके अब छुट्टी टाइमली मिलना सबसे बड़ी बात है तो कोशिश ये किया जाता है कि बंदों को छुट्टी टाइम से मिल जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा इश्यू है हाँ डी स्ट्रेसिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ पर एक सीख मिल रहा है जब भी कोई काम करे पूरे फैमिली के मेंबर्स हैं मिलजुल के समझ के साथ अगर काम करते हैं तो शायद उनके जीवन में भी जो फैमिली में जो स्ट्रेस आता है या तनाव आता है वो कम हो सकता है ये एक अच्छा तरीका है मिलजुल के सब लोग काम करें एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग आजकल जो जल्दबाजी वाली जो ट्रेंड बनी हुई है नौजवान सोचता है कि क्या तीन साल रुकने का फटाफट कुछ हो जाए <laughs> एक तो बारह साल तक ऑलरेडी पढ़ाई में ही हाँ। था और तीन साल करके फिर नौकरी ऐसे शॉर्टकट करते हैं तो ये शॉर्टकट वाला चीज़ क्या अच्छा है या नहीं है नहीं मेरे हिसाब से तो फौज के लिए तो बिल्कुल सही है <laughs> एक तरह से आपकी गवर्नमेंट नौकरी है आपकी नौकरी है आना चाहिए आपको फौज में एंड uh, फौज आपको इतनी फैसिलिटीज़ देती है जी जी जो कि एक नॉर्मल किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस या किसी और करियर में शायद इतने अच्छे से नहीं देती नहीं। फौज आपको जैसे उनका एडवर्टाइजिंग लाइन है इट मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू मतलब आपको एक पूरी तरह से वेल राउंडेड इंडिविजुअल बना करके आपको पेश करती है ताकि आपको उसमें क्या है नई जगह देखने को मिलते हैं नए कार्य करने को मिलते हैं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड को वो इस तरह से चैनलाइज कर देते हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे से हर काम हो सकता है और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी फौज की जीत है कि जब आप तैयार होकर निकलते हो एकेडमी से आपको यही लगता है कि 22-23 साल में मैं तो बस अब राजा बन गया हूँ मेरे से हर काम हो सकता है कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे यंगस्टर अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर ये बात को ध्यान रखें कि आप मिलिट्री में ज़रूर जा सकते हैं और वहाँ पर जो है आपका करियर की बात नहीं आप एक आदमी बनते हो एक इंसान बनते हो एक अच्छे इंसान बनते हो और उसके लिए पूरी जो जो वहाँ पर जो बना हुआ डायग्राम जो बना हुआ है एंट्री करने से लेकर आपको बाहर आने तक की जो सिचुएशन है वहाँ सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होता है टाइम लेवल के अनुसार होता है टाइम के अनुसार होता है तो वो सब कुछ उन सारी चीज़ों के साथ हम लोग जब गुजर के आते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाता है और मैंने भी देखा कि मेरे चाचा भी इसी फील्ड में थे तो उनका जो स्टाइल है उनका जो बाद में इधर घर पे रिटायरमेंट होने के बाद जब घर पे रहे तब भी उनके जो रूल एंड रेगुलेशन कभी उसने छोड़ा नहीं था चाची जो थी वो तो बड़े परेशान होती थी <laughs> <laughs> कहते हैं, a always a <laughs> वो वो अपने घर पे भी फिर वो चलाते ही रहते <laughs> लेकिन इस वो एक अच्छी बात है उनकी कि वो सर्विस बहुत करते थे कहाँ भी सोशल इवेंट होता है तो बहुत आगे लेके घर पे थोड़ा सा वो वो ऊपर नीचे चलता था चाची के साथ में लेकिन फिर भी चाची बोलती थी कि इनका जो बाहर का काम है सोशल सर्विस वो बहुत अच्छी है उसके लिए मुझे खुशी है तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है कहीं ना कहीं हम लोग उन चीज़ों को सब जगह फॉलो चीज़ें होती है ऐसा भी नहीं है लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज को एक सर्विस देती है एक सेवा का भाव आपके अंदर होता है और आप बहुत ही सही ढंग से वो चीज़ें करते हैं तो इसी मैं भी चाहूँगा कि आप लोग अगर दसवीं बारहवीं में हैं तो अपना करियर ब्राइट करने के लिए अपना करियर चॉइस अगर आप अभी तक नहीं किया है तो आप आर्मी में ज्वाइंट हो सकते हैं इसके लिए आपको सारी बातें हमने बता दी हैं और कुछ पूछना हो तो ज़रूर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर कि आपको किस फील्ड में जाना है और क्या हेल्प चाहिए तो हम लोग यहाँ से आपको प्रॉपर गाइड भी कर सकते हैं रविशंकर जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि हम लोग अपने लाइफ में Uh, काफी ऐसे एक समय आ जाता है जहाँ पर हम uh, एक मोड ऐसा आ जाता है कि जीवन में हम लोग uh, uh, बहुत खुश भी होते हैं कुछ समय और बहुत दुखी भी होते हैं ये दो सिचुएशन हमको बहुत याद भी रहता है तो मैं चाहूंगा कि ये दो सिचुएशन आपके जीवन में कब और कैसे आते हैं कब और कैसे आते हैं अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए खुशी और सबसे ज्यादा दुख दुख <laughs> देखिए फौज में सबसे सिंपल दुख का कारण एक ही है टाइम पर छुट्टी ना मिलना छुट्टी ना मिलना ये एक दुख है बट अगर आप ये चीज भी सोच लें छुट्टी नहीं मिलने के कोई जरूरी कारण है इसी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है तो अगर आप ये चीज अपने माइंड में रखें तो ऑटोमेटिकली वो दुख थोड़ा कम हो जाता है बाकी खुशी के तो फौज में तो खुशी ही खुशी है आप नई जगह देखते हैं नए काम करते हैं नहीं मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज फौज ने दी है जो शायद मैं सिविल में रहकर कभी कर नहीं पाता अच्छा और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं आप स्विमिंग हो गया हॉर्स राइडिंग हो गया तो हमारे पुराने बिल्कुल सारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ स्पोर्ट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं आप राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को देख लीजिए शूटिंग हो गया मतलब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते या अपने बलबूते पे करने के लिए कर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम, एफर्ट मनी सब money कुछ चाहिए तो वो आपको फौज बड़े आराम से करा देती है कोई कल्चरल फंक्शंस हो गए आज बल्कि आप ये देख लो जितने भी ज़्यादातर ब्यूटी क्वींस हुए हैं, सब फौजी के डॉटर्स ही थे अच्छा। मतलब एक तरह से अगर आप देखो हाँ हा। तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर में वो जगा देती है और सबसे बड़ी बात जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर लास्ट खत्म हो गया तो लास्ट रिजॉर्ट हमेशा आर्मी ही रही है अगर आप ये देख लो जहाँ पे नॉर्मल तो आप ये कह सकते हो कि हर जगह मतलब ब्रह्मास्त्र जो है वो आर्मी ही है। आर्मी घुमा <laughs> <laughs> फिरा के हमको वही रुकना वाई वाई रुकना <laughs> पड़ेगा जी <laughs> चलिए रविशंकर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी लिस्नर को सुनाइए मैं यही कहूँगा कि आर्मी इज अ वंडरफुल करियर ऑप्शन आपको जरूर आना चाहिए आजकल खास करके आजकल जिस तरह से सिचुएशन हो रही हैं तो इट इज़ गुड कि आप अगर अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं तो इससे बड़ा आपको और कोई सेवा का अवसर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रवि शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी आर्मी के बारे में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हमारे लिसनर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग चौरानबे इस नंबर पर आप एस करके अपने दिल की बात बता सकते हैं और आपका करियर ब्राइट हो आपने जीवन में बहुत कुछ करें देश की सेवा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और रवि शंकर जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो कंधे चढ़के के बच्चे देखे मिले मेलों में नटके तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चुरन की है बुड़िया भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है